संक्षिप्त महाभारत आश्वेधिक पर्व भोजन की विधि गौ को घास डालने का विधान और महात्म तथा ब्राह्मण के लिए तिल और गन्ना पेरने का निषेध युधि ने कहा मसूदन अन्नदान का फल सुनकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है अब आप भोजन की विधि बताने की कृपा कीजिए भगवान ने कहा पांडुनंदन द्विजातियों के भोजन का जो विधान है उसे सुनो श्रेष्ठ द्विज को उचित है कि वह स्नान करके पवित्र हो शुद्ध और एकांत स्थान में बैठकर अग्नि में होम करे फिर ब्राह्मण हो तो चौकोना छत्री हो तो गोलाकार और वैसे हो तो अर्ध चंद्राकार मंडल बनावे उसके बाद पैर धोकर उसी मंडल में बिछे हुए शुद्ध आसन के ऊपर पूर्वाभिमुख होकर बैठ जाए और दोनों पैरों से अथवा एक पैर के द्वारा पृथ्वी का स्पर्श किए रहे एक वस्त्र पहनकर तथा सारे शरीर को कपड़े से ढककर भी भोजन न करे इसी प्रकार फूटे हुए बर्तन में में तथा उल्टी पत्तल में भी भोजन करना निषिद्ध है। भोजन करने वाले पुरुष को होकर पहले अन्न को नमस्कार करना चाहिए अन्न के सिवा दूसरी ओर दृष्टि नहीं डालनी चाहिए तथा भोजन करते समय परोसे हुए अन्न की निंदा नहीं करनी चाहिए भोजन आरम्भ करने से पहले हाथ में जल लेकर उसके द्वारा अन्न की प्रदक्षिणा करे फिर मंत्र पढ़कर पृथक पृथक पांचों प्राणों को अन्न की आहुति दे, अन्न और प्राणों के तत्व को जानकर जो करता है, उसके देना पंचवायुओं का यजन हो जाता है प्राणों को आहुति देने के पश्चात अपने मुख में पढ़ने लायक एक एक ग्रास अन्न उठाकर भोजन करे यदि एक ग्रास का अन्न मुख में जाने के बाद बच रहे तो वह अपना जूठा कहलाता है ग्रास से बचे हुए तथा मुंह से निकले हुए अन्न को अखाद्य समझे और उसे खा लेने पर चंद्रायण व्रत का आचरण करे जो अपना जूठा खाता है तथा एक बार खाकर छोड़े हुए भोजन को फिर ग्रहण करता है उसको चांद्रायण कृत अथवा राजापत्य व्रत का आचरण करना चाहिए जो स्त्री के भोजन किए हुए पात्र में भोजन करता है स्त्री का जूठा खाता है तथा स्त्री के साथ एक बर्तन में भोजन करता है वह मानो मदिरा पान करता है तत्वदर्शी मुनियों ने उस पाप से छूटने का कोई प्रायश्चित ही नहीं देखा है यदि पानी पीते पीते उसकी बूंदें मुंह से निकलकर भोजन में गिर पड़े तो वह खाने योग्य नहीं रह जाता जो उसे खा लेता है उस पुरुष को चंद्रायन व्रत का आचरण करना चाहिए इसी प्रकार पीने से बचा हुआ पानी भी पुना पीने के योग्य नहीं रहता। यदि कोई ब्राह्मण ब्राह्मण उसको पी ले, तो उसे चांद्रायन व्रत का आचरण करना चाहिए। को उचित है कि वह होकर पृथ्वी या दिशाओं की ओर न देखते हुए भोजन करे, किसी को अपना जूठा न दे कभी भी बहुत अधिक अथवा बहुत कम भोजन न करे प्रतिदिन उतना ही अन्न खाए जिससे अपने को कष्ट न हो भोजन करते समय यदि रजस्वला स्त्री चाणाल कुछ तो में, में फूक कर ठंडा किया गया हो उसको अखाद्य समझना चाहिए ऐसे अन्न को भोजन कर लेने पर चांद्रायन व्रत का आचरण आवश्यक हो जाता है भोजन के स्थान से उठ जाने के बाद जिसे फिर छू छू दिया दिया गया हो, जो पैसे गया लांग दिया गया हो, हो, जो या लांग वह राक्षस के खाने योग्य ऐसा समझकर उसका त्याग कर देना चाहिए। राक्षस के उठ उच्चिष्ट, उच्चिष्ट भाग को ग्रहण करने वाला ब्राह्मण अपनी सात पीढ़ी पहले के पितरों और सात पीढ़ी तक आने वाली संतानों को घोर रोर नरक में गिराता है भोजन समाप्त होने पर जिसमें भोजन के आघोष पात्र में आचमन करना चाहिए यदि आचमन किए बिना ही भोजन भोजन करने वाला भोजन के आसन से उठ तो ने पूछा भगवान गांस की मुठ्ठी डालने का विधान और महात्मा क्या है तथा गन्ने से चंद्रमा की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है यह बताने की कृपा कीजिए भगवान ने कहा राजन बैलों को जगत का पिता समझना चाहिए और गाँव में संसार की माताएं हैं उनकी पूजा करने से संपूर्ण पितरों और देवताओं की पूजा हो जाती है जिनके गोबर से लीपने पर सभा भवन हौसले घर और देव मंदिर भी शुद्ध हो जाते हैं उनसे बढ़कर और कौन प्राणी हो सकता है जो मनुष्य एक साल तक स्वयं भोजन करने के पहले प्रतिदिन दूसरे की गाय को मुठ्ठी भर घास खिलाया करता है उसको प्रत्येक समय गौ की सेवा करने का फल प्राप्त होता है अर्थात गौ के आगे घास की मुट्ठी डालने का विधान इस प्रकार है गौ माता के सामने घास रखकर इस प्रकार कहना चाहिए संसार की समस्त गाँवें मेरी माताएं और संपूर्ण वृषभ मेरे पिता है गौ माताओं मैंने तुम्हारी सेवा में यह घास की मुट्ठी अर्पण की है इसे स्वीकार करो गाँवों में मातर सर्वाह पितरश्च वोबृशाह वह मंत्र पढ़कर अथवा गायत्री का उच्चारण करके एकाग्र चित से घास को अभिमंत्रित करके गौ को खिला दे ऐसा करने से जिस पुण्य फल की प्राप्ति होती है उसे सुनो उस पुरुष ने जानबूझकर या अनजान में जो जो पाप किए होते हैं वह सब नष्ट हो जाते हैं तथा उसको कभी बुरे स्वप्न नहीं दिखाई देते तिल बड़े पवित्र और पाप नाशक होते हैं भगवान नारायण से उसकी उत्पत्ति हुई है इसलिए श्राद्ध में तिल की बड़ी की बड़ी प्रशंसा गई है और तिल का दान अत्यंत उत्तम दान बताया गया है तिल दान करे, तिल करे और सवेरे तिल का उपटन लगाकर स्नान करे तथा सदा ही अपने मुंह से तिल तिल का उच्चारण किया करे क्योंकि तिल सब पापों को नष्ट करने वाले होते हैं विजातियों को तिल खरीद या दान में लेकर बेचना नहीं चाहिए जो तिलों का भोजन करने लगाने और और दान देने के के अतिरिक्त किसी काम में उपयोग करता है, वह कीड़ा होकर अपने पितरों साथ कुत्ते की विष्ठा में डूबता है ब्राह्मण को स्वयं तिल पेरने की मशीन में तिल ढाल तेल नहीं पेरना चाहिए जो मोह स्वयं ही तिल पेरता है वह रौरण नरक में पड़ता है चंद्रमा एकछो गन्ने के वंश में उत्पन्न हुआ है और ब्राह्मण चंद्रमा के वंश में उत्पन्न हुए हैं इसलिए ब्राह्मण को कोल्हू में गन्ना नहीं पेना चाहिए यदि ब्राह्मण गन्ना पैरता है तो उसे एक एक गन्ने के लिए एक एक ब्रह्म हत्या का दोष लगता है